छिन्न ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति क्रिया साध्य नहीं वो स्वतः सिद्ध है समझना चाहिए कीट में पतंग में अगर यार हैं तो हम हैं दिलदार हैं तो हम हैं जो दुर्जन दिखता है दुष्ट दिखता है उसका अंतर कर्ण वैसा है लेकिन सत्ता तो उसमें वही तुम्हारे परमात्मा की है आंख पैर हाथ नाक जीवा किडनी ये अलग अलग हैं लेकिन सब मैं हूँ ऐसे ही तो समझते हैं ऐसे आप अपने भिन्न भिन्न अंग होते हुए भी अपने को एक कई ही मानते हैं ऐसे ही ज्ञानवान भिन्न भिन भिन्न भिन ब्रह्मांडों भिन में भिन्न भिन्न सत्ताओं पर भिन्न भिन्न दुखों और सुखों में जीने वाले जीवों को अपना स्वरूप मानते हैं ऐसे तुम्हारे को नश का पता नहीं तब भी तुम्हारे हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांड का पता नहीं तभी भी तुम्हारा ही है सब सब तुम्ही हो ऐसा दृढ़ करो हो गया ज्ञान जीवन मुक्त हो जाए सब मैं हूँ सब बस एक चुटकी बजाने में मुक्ति द्वैत के संस्कार घुस गए ना उसको निकालने के लिए वो बहु उल्टे सीधे रास्ते पकड़ पकड़ के थक गए अपन लोग सीधे का सीधा रास्ता यह है एको एको हम एक नशुद्ध हूँ विमुक्त हूँ पूर्ण आकाश से भी बढ़कर पूर्णतम सर्वव्यापक हूँ असंख्य ब्रह्मांड में पड़े हैं yeah. असंख्य में पड़े हैं तो 124 दुकान का मालिक क्या होएगा? लगाओ आग मन से लगाओ शरीर से नहीं लगाओ। लगा आए खुदा के ढूंढने वालों तुमने अपनी खोज से खुदा को लुप्त कर दिया है देख ले जो इलाज किया था वो मर्ज बढ़ता गया ईश्वर को खोजने निकला तो ईश्वर ईश्वर की सत्ता से तो खोज शुरू जिसकी सत्ता से खोज शुरू होती वही तो ठहर जा जरा ईश्वर को खोज रहे हैं कहीं आकाश पाताल की चेजें कुछ ऐसा वैसा करे तब कुछ होगा कोई आएगा धड़ाका धुमाका जिसकी सत्ता से तो खोज रहा है आने की प्रतीक्षा कर रहा है वो प्रतीक्षा प्रतीक्षा जिसकी सत्ता से हो रही उसी वही तो है वो खुद वही है खुद नीचे ऊपर जिस जगह मैं देखता हूं दोनों संसार लोक और प्रलोक के भीतर मैं केवल अद्वैत तत्व अद्वैत तत्व के सिवा और कुछ नहीं देखता आ, लोक लोकांतर नीचे ऊपर आगम निगम सब ही हैं। खाटले पे सोए और लगा के मेरी शादी हो रही है सोए खाटले में शादी हो रही है घोड़े पे चढ़ के जा रहा हूँ बैंड बजे शहनाई हो रही है और फिर रास्ते में घोड़ा कब दौड़ाया जरा तो पड़ा हेठा तो वर्राजा कैंसल्ट हो गया तो करके खंखेरा तांके दा नींद खोल गई तो हंसी आ गई अरे डोकरी तो बाजू में लेकिन <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> वो तो अविद्यमान था अविद्यमान था।, था लेकिन उस वक्त सच्चा लग रहा था पर अपन को मुई सु बदु तो फसा अनोरांगाती बदु रंगाती प्रेम रो ने बिल्कुल वे के जूट ले टपली मार के ठो ले मार ई ओपरा टपली ठोकवणी के ओ ओज मीठ है सर देखो रात को स्वप्न आता है अलग अलग आदमी दिखते हैं लेकिन अपना ही चेतन अलग अलग दिख रहा है फिर जैसे आदमी ऐसा ही व्यवहार होता है टपली ठोकावनी वोटे ठोकाउनी पड़े जिसे ठोक हुई है वोटे ठोके पर हजमे है कि ये तो लीला हिडबो करे नहीं हजमे रातें स्वपने में स्वपने में तो अप, अपना ही चैतन्य सेठ बन जाता है नौकर बन जाता है साहब बन जाता है लुच्चा बदमाश सब अपन लोग देखते हैं लेकिन अपनी ही तो वृत्ति है ना अपना ही चैतन्य परमात्मा रात्रि के स्वप्ने के अलग अलग जीव जन बन जाता है कि किसी से स्वप्ने में आइसक्रीम लेके खाते किसी को खिलाते किसी को पिया देते बदारे ठूक हुए नहीं बदाती माथे टूक आता है नहीं टपली ठाव पड़िया अलग अलग, -अलग व्यवहार विबो करे अपने के करता नहीं माना अब कोई ज्ञानी के पास आ जाए आके ज्ञानी से बदतमीज व्यवहार करे तो ज्ञानी नहीं डाटेगा उसको और आके आदर सहित सत्कार से बैठेगा तो तो का सत्संग सुनाएगा हो बाप रो रहा लेकिन वो उस वक्त के अपने अनुभव हो जाता है ना फिर उधर की उस समय की लहर होती जैसे बैठे ये पैर मेरा है मौज आ गई तो घुमा रहे हैं नहीं मो जाए तो ठीक ठीक कर दिया तो भी मेरा ही है और प्यार कर दिया तो हमारा ही है नीट ठापड़ी अभी मेरा पैर है ना शरीर का छोटा अंग है गंदा अंग माना जाता है लेकिन इसको प्यार कर रहा हूँ आया धोया है चोखा है जरा हाथ घूमा रहा हूँ अगर कहीं गंदगी में कहीं कोई थूका बूका उधर पैर घूम गया होता एक को तो नीचे ही रखे अभी तो फरली चौंपल में ना के आया बहुत ना आया इधर भी ना आया उधर भी ना आया फिर पवित्र रजकरणों में से इधर है हाथ घुमा रहा हूं तो मैं हाथ घुमाया करू कि उसको छी क्या करूं जब घुमाने के काबिल है तो घुमा लिया छी के काबिल है तो छी कर दिया सीधा दृष्टांत है नीठ पड़ी हो तो, तो मोरू जाएके तो अभी इसको मैं प्यार से हाथ घुमा रहा हूँ लेकिन कभी ऐसी भी गड़िया आती है इसको जरा दूर से साफ करना पड़ता है कहीं ऐसे ही गंदगी में पैर चला गया था फिर ऐसा हाथ नहीं घुमाते जो अभी घुमा रहे जैसे गाल को घुमाया जाता है ऐसा इसको घुमा रहा हूँ मुंह को हाथ घुमाता हूँ ना ऐसा ही अभी इसको घुमा रहा हूँ तो उसको ऐसा हाथ घुमाता रहूँ कि नहीं तीन सत्ता होती है एक व्यवहारिक सत्ता एक प्रतिभाषिक सत्ता और एक परमार्थिक सत्ता परमार्थिक सत्ता में तो ये सब तत्व है एक व्यवहारिक सत्ता में ये पैर है ये मुंह है ये जब साफ हो तो इससे अलग व्यवहार होगा गंदा है तो अलग व्यवहार होगा ये व्यवहारिक सत्ता है स्वप्न में प्रतिभाषिक सत्ता दिखती है तो व्यवहारिक सत्ता में व्यवहारिक व्यवहार होता है तो बराबर ज्ञानी व्यवहार में व्यवहार करेगा सज्जन से सज्जन का करेगा रोमी से जरा आंख कड़ी करके व्यवहार करेगा अंदर में ऐसा नहीं मानता कि वो दूसरा है हम दूसरे जैसे अपना शरीर एक ही है फिर भी जैसे जैसे अंग है ऐसा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है बाटी खाऊं, तो अटे खाओ अटे तो नहीं गालता के है तो मोरज शरीर के अटे नहीं गालता ना आंख मलंग कौन मै नहीं गालता दूध है तो मोरज शरीर तो व्यवहार में व्यवहार हिडो करें अंदर से द्वैत भाव नहीं कि ये अलग है ये मेरा है ये कोई दूसरे किसी का है मुँह छे शास्त्र का ये है कि जिनको तुम अपना मानते उसमें ममता ना रखो और जिनको पराया मानते उनको अपना समझ के व्यवहार करो रामतीर्थ का बताया नहीं नौकरी में से पिया आया और सामान लेके बैठ गए बोले सब में मैं हूं तो फिर सबको बांट ज्ञान प्रेक्टिकल ज्ञान है हिंटबो करे तो ममता से हिंटबो करे नोरा शरीर तो बीजो तो चूसो ए नहीं करना शरीर सुख दुख वेबो करेव बीजा वेबो करे, करे। ज्ञनी अपरा शरी दुखरी परवा नहीं करता बीजा दुख भाड़े तो ग्योनीरो तो पीगड़े भगवान बुद्ध आता था तो एक बकरा वालों ले जातो तो बकरा रुचेल बकरा था घना एक बच्चू तो मारे बाग्यू तो वो तो मारे मारे ले जातो तो बुद्ध के के मुंह मुँह पाड़वाने माड़ा थी नहीं बढ़ा तो। अशोक राजा यज्ञ करता था अशोक था दूसरा कोई था तो कंधे पे उठा के ले गया राजा को बोला कि इसको आप बलि देंगे इसका सिर काटेंगे मेरे से देखा नहीं जाता क्योंकि इसको तो मेरे मैंने तो जान लिया मैं नहीं मरता हूँ इसलिए मेरा काट दोगे तो दुख नहीं होगा लेकिन ये तो समझता कि मैं मरता हूँ इसके शरीर में मेरे को ज़्यादा दुख होगा मेरे शरीर में मेरे को दुख नहीं होगा इसके शरीर में भी मैं हूँ लेकिन ये इसके शरीर में मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ब्रह्मा हूँ ये शरीर में तो मैंने जान लिया इसलिए तो इसका काटने के बदले मेरा काट के डाल दें इसको छोड़ो और राजा का हृदय बदल गया वैष्णव जनता कही पीड़ जाने और तो दूसरों के प्रति दूसरों दूसरों में जो है ना के प्रति आत्मीता आत्मवत पश्चित सर्वभूतेशु अपने जैसा ही सबको जाता तो ज्ञानी किसी का बुरा नहीं करेगा किसी का अहित ज्ञानी से नहीं होगा तुम अपने पैर का अपने हाथ का अपनी आंख का अपने शरीर के किसी पुर्जे का आहित कर सकते भले तुम सोई लेके बैठे चप्पल लेके बैठे छरा पैसा दे के छरा घुमाया ऑपरेशन करा, लेकिन आहित तो नहीं सोच सकते शरीर का जैसे अपने शरीर के लिए तुम कभी आहित नहीं सोचते ऐसे ही ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड के लिए अहित नहीं सोच सकता जितना शरीर में प्रेम है ना एक, एक शरीर में प्रेम है ना ऐसा सब में होना चाहिए तो शरीर का ममता टूट जाता है तो मन के तो आदत है साधारण आदमी तो मनमाना करेगा अच्छे अच्छे तरफ तो चढ़ने की इच्छा नहीं होगा तो फिर पाप कर्म करने लग जाएंगे जब सब वही है तो हाँ तो फिर पाप कर्म करने लग जाएंगे तो फिर भगवान पाप के रूप में नरक के रूप में प्रकट होगा जब सब भगवान है सुख भगवान है तो दुख भी भगवान है तो वो तैयारी होनी चाहिए उदे माते करे तो उदे माता रो फल जरे उदो और जरे वनारे दुख नहीं वे बजो संकल्पों की दौड़ शांत होने लगे अभी जो सुख के लिए मन भागता नहीं एक करूं ये खाऊं ये करू फिर संकल्प शांत होने लगे सुख के लिए तड़फेगा नहीं जो सुख के लिए तड़फता नहीं वो क्या करेगा वो जो आत्मज्ञान बड़ा सरल है बहुत सरल है उसीलिए तो मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आता बहुत सरल है उसीलिए पंचदशी में कहना है जिसका आत्मज्ञान हो जाता है उसको ऐसा लगता है माया रूपी मेघ और जगत रूपी पानी जैसा तैसा जितना भी बरसे तो महाकाश को क्या हानि हा? बादल ज्यादा हो पानी ज्यादा बरसो कम बरसो ऐसे आकाश को क्या ऐसे ही माया मेघ हो जगन नीरम वर्ष यथा तथा महाकाश थी का लाभम अपी विद्यते ऐसे ही जगत रूपी पानी कितना भी बरसो अथवा कम बरसो तो आकाश को तो कुछ नहीं मेघ किधर बरसो इधर बरसो सब आकाश के अंदर ही है ऐसे ही कई जगत बनो शुभा शुभ ये हो सब मुचिदाकाश स्वरूप आत्मा में मैं आत्मा हूँ दृढ़ हो जाए आत्मज्ञान, फिर शरीर का अनुकूलता मान हो जाए कोई जूता उछाले कोई आदर करे सब ठीक है सब वृत्ति मात्र है सब सभी वृत्तियों का खेल है मैं खेल सबको खिला रहा तमाम दुनिया है खेल मेरा मैं खेल सबको खिला रहा हूँ कभी तो दिन को निकालूं तारे कभी तो सूरज सरा रहा हूं। ऐसा अनुभव होता है ज्ञानी का ऐसे तो व्यवहार में ज्ञानी सूर्य नारायण का दर्शन दर्शन ज्ञानी तत्वों में देखे तो हजारों सूरत ज्ञानी के फिट में व्यवहार काल में सूर्य भगवान है है दर्शन तो व्यक्तिगत शरीर को लेकर वो सूर्य नारायण भगवान अपने स्वरूप के आगे ऐसे सूर्य भी कई जेब में पड़े उनके व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो सूर्य नारायण का कृपा है उसकी कृपा से अपन जी रहे वाह लेकिन तत्वों से देखा तो ये सूर्य तो क्या है इनके कई बावा, वो हमारे बच्चे हैं, ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है ये एक सूरज तो क्या ऐसे करोड़ों सूरज अपने तत्वों के आगे कुछ नहीं हो अपने स्वरूप के आगे सूरज ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी अल्लाह मियाँ खदा ताला सब अपने पेट में तत्व तो ज्ञान ऐसा है लेकिन कौन सुने ये बातें ये बातें दबा के रखनी पड़ती छुपा के जब तो कोई कोई विलवा अधिकारी होता है तब निकलता है बात हम खुद खुदा थे हमें पता न था ब्रह्मा विष्णु महेश भी अब अब आगे की बात इधर बोलने जैसी नहीं ऐसा है ब्रह्मा ऐसा है, है बोलते हैं है मूर्खों के बीच ऐसा ही हूँ मैं ऐसा मैं ऐसा ही हूँ अनंत सूरज अनंत आकाश गंगा है कई ब्रह्मा जी मुझमें हो हो के लीन हो गए कई विष्णु मुझमें हो हो के लीन हो गए कई रुद्र मुझमें हो हो के लीन हो गए मैं वो सनातन सत्य हूं मुझे कोई ब्रह्म कहते हैं कोई सचिदानंद कहते हैं कोई कृष्ण कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई मुड कहते हैं। लेकिन ये भी सब कहने मात्र को है मैं अवाच्य पद हूँ वाणी मुझ तक पहुंच नहीं सकती ऐसा मैं हूं कृष्ण ने घोषणा कर दिया अपने स्वरूप गीता में जल में जो रस है वो मैं हूँ तो आप कृष्ण को बोलोगे तुम तो रथ पे खड़े हो जल में रस तुम कैसे <laughs> कृष्ण बोलता है जल में रस में हूँ अग्नि में तेज में हूँ सूर्य में रसो अब सु कौन ती है प्रभाषमी शशि सूर्य प्रणव सर्वे देश हो शब्द खे पुरुषम देशो आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ तो वो तो रथ पे बैठे आकाश में शब्द कृष्ण कैसे हुए तो कृष्ण वो अपने असली मय के तरफ इशारा कर रहे ऐसे जो कृष्ण का मय है वही ज्ञानी का मय है वही तुम्हारा मय है लेकिन तुम लोग शरीर में बद गए कृष्ण और ज्ञानी अपने स्वरूप में है इसलिए उनकी बात सही है तुम्हारे बीच बैठे तुम्हारे साथ बात करते करते भी ज्ञानी को वो अनंत अनंत का अनुभव होता है चांद सितारे सूर्य नक्षत्र ग्रह लोक लोकांतर सब सबको जो व्यापार है वैसा उनका स्वरूप उनको हस्त हस्तमलकवत अनुभव होता है। जैसे मेरे हाथ में ये बाल हैं तो इसका मुझे तो पक्का अनुभव हो रहा है ना कि ये बाल मेरे हैं मेरे हाथ ऐसे ही आत्म का अनुभव उसमें ही सारे जैसे ये सब माल कितने हैं कैसे हैं अब सब हमारे हैं ऐसे ही लोक लोकांतर आकाशगंगा है सब अपने स्वरूप में ऐसा फैला हुआ होता मस्ती बस्ती नहीं तो रहती फिर वो मस्ती आई गई वो आई ना जो आई वो जाएगी बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती ऐसा बच्चों को पढ़ाने के हैं वो क्या है उसके लिए तो बस पात्र आएगा तो समझा देंगे हम पात्र होता है तो फिर बोलने की भी नजर जरूरत नहीं पड़ती सामने बैठ जाएगा नज़र डाल देगा समझ जाएगा खाली दृष्टि मात्र नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ एक दो वचन में समझ जाएगा फिर पात्र की और सुनते सुनते पात्रता बढ़ती है सुनते सुनते पात्रता बढ़ती है तो ऐसा है कि उसका बयान नहीं है शब्द टूके पढ़ते, ऐसा है सुख इंद्र का वागरी वाड़े की बात है ऐसा है वो और जीते जी अनुभव में होता है ऐसा नहीं कि मर के कहीं जा के देखना है कि वो भगवान ऐसा है ये सब मूर्खों की बातें हैं मर के कहीं जाएंगे वो भगवान देखेगा तो माया दिखेगी वही कुट में तो माया दिखेगी भगवान क्या देखेंगे ये आंखों से जो देखेंगे तो माया होगी देखिए सुनिए गुनिये मन माही मोह मूल पर मार्थ नाही यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी मन से वाणी से चक्षु से जो कुछ दिखता है यदि दम मनसा मन मन से वाचा मनवाणी से यद यदम यह जो कुछ भी मनसा सा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम छ विद्धि माया मनोम जो भी ग्रहण में आता है समझ में आता है पकड़ में आता है ये सब नश्वर है माया मात्र है खेल है विष्णु शिव अल्लाह मियाँ है और जो भी जो देखने में समझने में आ गया वो सब ये देखा सुना सब झूठ वो पर के आगे व्यवहार में तो ये सब ठीक लगा वो चिदाकाश सूक्ष्म अति सूक्ष्म आकाश तो बड़ा स्थूल है उससे भी सूक्ष्म उसको क्या कहना ऐसा नहीं कहीं है उसी की सत्ता से देख रहे हो उसी की सत्ता से बोल रहे हो अभी सोच भी रहे हो तो वहीं से व्रती वृत्ति सूक्ष्म है ऐसा है ऐसा है वो दूर हो नहीं सकता ये परपोटे परपोटे खाली दिखते हैं शांत हो जाता निसंकल्प और अब निसंकल्प अवस्था होती है तो आनंद आनंद आनंद फिर गुरुदेव कृपा करते हैं ये आत्मा का आत्मा का ज्ञान हो गया आत्मा का दर्शन हो गया आ, ये आंखों बाँखों से नहीं वो अनुभूति हो जाती आत्मा का दर्शन हो गया फिर एक और कृपा का धक्का मार देते आत्मा का दर्शन तो हृदय में ही हुआ कोई घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है ऐसे यहां अनंत ब्रह्मांड में वही है और उसका पूरा हो गया काम आत्मदर्शन तक तो कई लोग पहुंच जाते हैं लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार सब नहीं पहुंचते अतः तो ब्रह्मवेता समर्थ गुरु हो हयात तब काम चलते कोई ऐसे प्रकट हो जाए तो हो जाए किसी को इसीलिए गुरु के हयाती में जो कुछ पालिया पालिया फिर तो रखना है ठोकरे खाना है फिर अपने अपना जो गुरु है ब्रह्मवेदा उसकी बराबरी का तो दूसरा मिलेगा नहीं जल्दी से फिर ठोकरे खाओ उसीलिए कठिन हो जाता है ना, लुप्त जैसा हो जाता है अधिकारी नहीं मिलते लुप्त जैसा हो जाता है, फिर प्रकट होता है अर्जुन को उपदेश दे रहे थे बोले ये तो मैंने सूर्य को दिया सूर्य ने मनु को दिया मनु ने इक्शाकू को दिया यह आत्मज्ञान अर्जुन बोलता कि भगवान आप तो अभी बोले नहीं मेरे कई जन्म हुए मैं अपना और तेरे सब जन्म जानता हूँ तो नहीं जानता शुरू में सूर्य को मैंने दिया था आत्मज्ञान लेकिन काल करके समय करके लुप्त जैसा हो गया इसलिए अभी गीता में आता है ये ज्ञान के बल से तो कृष्ण कृष्ण है ना राम राम है इसको जिसने जाना वो कृष्ण है राम जो कहो इससे बढ़कर कोई ऊंचाई नहीं है आध्यात्मिक जगत में तो बात बात में हो सकता है ऐसा नहीं इसके लिए कोई विधि करना पड़ता है घड़ा लाओ तो नाटक में ऐसा धतंग करना पड़ता ऐसा थोड़े हमारे गुरुजी थोड़े घड़ा मंगाया और उसको लात मार ऐसा नहीं होता है नहीं तो मात्र से दृष्टि मात्र से बात समझ में आते और हो जाएगा तो कठिन भी नहीं है मेरा मोह हो गया मेरे को स्मृति हो गई कि मैं सचिदानंद साक्षी ब्रह्म हूँ नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। ऐसा नहीं बोलता ईश्वर लब्धवा, हुआ स्मृति आ गई है खुद खुदा हंदा हो के भटक रहा है खुद चैतन्य साक्षी ब्रह्म है सुख रूप सुख के लिए भटक रहा है बोले मुझे स्मरण आ गया नष्टो मोह स्मृति लब्ध तुम्हारे वचनों से तुम्हारे प्रसाद से जब युद्ध के मैदान में उपदेश सुनकर आदमी ज्ञानी हो सकता है तो कोई सत्संग में हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे चलते चलते घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते बात समझ में आ गया था हो गया बहुत कोई मजूरी थोड़ा करना है कोई धड़ाका भड़ाका थोड़े के मटला लाओ तोड़ो मटका <laughs> तो नाटक की भाषा में तो लोगों को तो समझाने के लिए सब उपकरण लेने पड़ते हैं वर्षों तक ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि आँखों में जो चिखता है सो ब्रह्म फिर तीस साल मांडे मांजे उनको जो देखता वो ब्रह्म गुटाई घुटाई हुआ तो दिन में सात बार प्रश्न पूछो गुटाई नहीं घुटाई होना चाहिए ना वो घुटाई नहीं घुटाई होती है तड़प से तड़प होती, होती है तब घुटाई होती है बिना तड़प के घुटाई नहीं होती मूल्य जानते नहीं ना उसका का मूल्य नहीं जानते ज्ञान का क्या मूल्य है आत्मज्ञान कितना जरूरी है वो नहीं जानते तो दो शब्द सुन के आदमी उसमें पक्का होकर निहाल हो जाताल ऋषि के पास गए भगीरथ राज पाठ छोड़ के शत्रु के गर्भिक्षा मांग फिर मेरे पास आओ अग्निष्टोम यज्ञ क्या अग्निष्टोम का मतलब है अपने धन का त्याग करने का यज्ञ अपनी संपत्ति है उसका स्वाहा का खाली हो जाएगा जिसमें राग है वो चीज सब उसमें लिखा है विचार सागर में गुरु अगर सन्यासी हैं विरक्त हैं भिक्षा मांग के खाते हैं तो तुम अपनी संपत्ति दान पुन करके खाली हाथ गुरु के पास पहुँच जाओ भिक्षा करके आओ गुरु जी का खिलाओ और बाकी बचाओ खाओ और आत्मज्ञा पाओ अगर गुरु गृहस्थी है मठाधीश है तो अपना सब संपत्ति गुरु को अर्पण करो फिर गुरु के वहाँ खाने का हक हाँ। अपना जो है अपना वो सब स्वा करो उस आश्रम में मठ में जाओ खैर हम नहीं इधर नहीं लाना तुम ऐसा है शास्त्र में तो मेरा जो है ना मेरा वो टूट जाए अपन लोगों का पतन क्यों होता है यहाँ नहीं बहू बो तो बापू को करे तो करेगी सो मौजूद है ना बहुत बहुत तो साई नाराज हो जाएंगे निकाल देंगे भगा देंगे घर जाएंगे तो पीछे है ना भी इसलिए नहीं होता पूछू छे ना ईश्वर का त्याग करना गुरु का त्याग हो जाए तो हो जाए लेकिन हमारी ममता का त्याग ना हो ऐसा दुर्भाग्य घुस जाता है गहरा घर में कुटुम्ब में समाज में जिसमें ममता होगा वहीं तो जाएगा ब्रह्मज्ञान का त्याग हो जाए तो हो जाए गुरु का त्याग हो जाए तो हो जाए लेकिन हमारा ममता का त्याग ना हो तो कठिन थोड़े छोड़ना नहीं चाहते ना अपने तो हमने भी वो कल इस समय तक तो जूने पुराने ज्ञानी हो जाएगा अपन लोग बहुत अभी पूरा त्याग करने को तैयार हो जाए तो कल इस समय तो अनुभूति वाले हो जाए एक दिन भी काफी है ज्यादा है सुन तो लिया है ब्रह्मा ये हो जगत में मिथ्या सपना माए केवल ममता छोड़ो नहीं छूटती उसी बार बार सुनना पड़ता जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वासना ही नहीं जलती जड़ मूल से चलो इतना वासना पूरी कर दे पूरी तो कोई विवेकानंद रामकृष्ण जैसा हो तो कर बाकी तो परमात्मा के लिए पूरी छलांग नहीं मार पाती ओम ओम ओम ध्यान वैराग्य यश लक्ष्मी ऐश्वर्य मधुर वाणी है ब्रह्मवेदाओं का लक्षण देखो भाई ये लक्षण तो ये है उनकी वाणी मधुर होगी ज्ञान होगा वैराग्य होगा उनकी वाणी में लक्ष्मी तो इनकी दासी होगी पीछे पीछे इसका जमेल तो नहीं खाता एक तरफ ज्ञान है वैराग्य है और फिर लक्ष्मी वैराग्यवान के पास लक्ष्मी कैसे ज्ञान है तो सारा जगत मिथ्या लगा तो फिर यश क्यों अज्ञानी लोग यश के लिए धन के लिए ऐश्वर्य के लिए मजूरी करते हैं ज्ञानी के पीछे पड़ता है ये ज्ञानवान के पीछे पड़ता है ज्ञानवान को यश बढ़ाने के लिए कोई पोजीशन थोड़े संभालता जरा पैरों ठीक ठाक चलूँ जरा इज्जत आबरू जरा संवार के जाऊँ मैं तर लिया ज्यादा चलो पकड़म बाजी तब भी उनका यश कान होता रुपया पैसा कोई संभालता है कोई धंधा दौड़ी करता है फिर भी उधर ही आके बसेंगे खुद तो खाए कुटुंब को खिलाए और कहीं खाए तब भी नहीं खूटे ऐश्वर्य है उनका कहीं भी जाए ये ज्ञानी का ऐश्वर्य देख ले इस छह गुण है, है। ज्ञान वैराग्य लक्ष्मी यश और मधुरवाणी मधुर वाणी ये ज्ञानी का लक्षण है ज्ञान वैराग्य राग द्वेष नहीं इच्छा नहीं निर्दोष बालक जैसा स्वभाव ज्ञानी ऐसा बस ज्ञानी के गुण अपने में ले आओ बस ज्ञानी का स्वभाव अपना स्वभाव बना हो गया ज्ञानी पड़ोस कितना सुंदर एकाकी निस्पृह शांत चिंता सोयादित बाल्य भाव नो भाती कौन है श्लोक के वो है वो है, वो है कितना मधुर स्लोक हम जब शिवजी बोल रहे तो फिर दूसरा की बात ही शिव शिवजी स्वयं बोल रहे हैं तो मधुर तो होगा ही शिवजी तो मधुर हैं हम बालक जैसे हैं तब तो बैल पे चले बैल पे बैठ के चले <laughs> आगे आ गई मोह डम लेके नातेश तो पूरा है ऐश्वर्य तो पूरा भले शमशान में रहते हैं लेकिन ऐश्वर्य तो आधीन में शरणागत है ऐश्वर्य ब्रह्म ज्ञानी है आप बोले तो, वो मस्तराम बाबा को तो कोई ऐश्वर्य नहीं अरे पीछे पीछे तो पड़ रहा है यश भी तो हो रहा है मस्तराम बाबा काका कहीं का फोटा वाला छापे फोटा पैसा आप एडवर्टाइजमेंट छाप तो, तो जगह मस्तराम ना लाइ जाए फोटो तैसा खुले तो बे अढ़ी लाख रुपया निकले पेटी ज्ञान के रास्ते ना तो ज्ञान के खजानेश्वरियलक देसा स्वभाव पीलिये तो पीलियाँ तटा दी चा पानी जो पीलाते कोई लिया भावनगर वाले मस्त को जानते है? तुमने देखा ना खा यार कोई भावनगर का हो कोई अहमदाबाद का हो कोई आबू का हो कोई दिल्ली का हो कोई ये तो कहने वर्क ज्ञानी तो ज्ञानी होते एक ही है ज्ञानी को आवेश नहीं आता कोई भी बालक को तो चेष्टा करता लेकिन ऐसा नहीं कि आवेश में जैसा आ गया ऐसा कर दिया ऐसा नहीं आवेश नहीं होता आवेश जनूनी होते वो एक झटके कर देते नहीं गम तो नहीं पा तो कट आवेश तो है नहीं है हिट बो, बो करे क्या मिला नहीं आत्मा मिलता नहीं प्रभु मिलते नहीं प्रभु तो थे लेकिन बेवकूफ़ चले बेवकूफी गई तो प्रभु तो थे परमात्मा मिलता नहीं सत्संग से नासमझी चली जाती न समझी चली गई तो पता चला कि अरे मैं खुद खुदा था लेकिन ना हक हक से दूर था मैं खुद मालिक खालिक था मुझे पता नहीं, सत्संग सुनने से बेवकूफी कम होती जाती है जैसे कपड़ा छप छप आते हैं तो धीरे धीरे उसका महल निकलता जाता निकलता जाता सफेद हो गया तो सफ़ेद बनाया सफ़ेद तो था मैल ने उसी की सफेदी दबा रखी थी ऐसे ही हम सुखरूप थे आनंद स्वरूप थे देवों के देव थे ब्रह्म थे लेकिन ये वासनाओं ने इच्छाओं ने कल्पनाओं ने बेवकूफी ने हमको मैला कर रखा था अब गुरु के वचन और हमारी साधन भजन से गुरु धोबी है शिष्य कपड़ा साबुन हार सूरत शिला पर बैठ के निकले मैला पार सूरता पर साक्षी भाव पर भ्रष्टाव पर डटे रहे तो अनेक प्रकार के संस्कार के मैल हट गए कपे कपड़, कपड़ा सफेद बन गया बना नहीं मैल हटा ऐसे जीव ब्रह्म हो गया ब्रह्म हुआ नहीं जीव पन्ने का मैल हट गया आख का पलकारा का एक निमेश बोलते अभ्यास दृढ़ हो तो गुरु के वचन से एक निमेश में ज्ञान समाधि लग जाता है एक निमेश में निमेश मात्रे हो गया क्या कर दिया हो गया मैं बार बार उनके चरणों में रह न जाने कौन सी निमेश मोर लग जाए अभ्यास पक्का हो उनका स्वामी देव न जाने कौन सी निमेश कौन सा पलकारा बैठ जाए संश्रम के जा, कृष्णानंद स्वामी बोलते ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए कोई वर्षों की जरूरत नहीं है ये बार बार सुने न जाने कौन सी घड़ी कौन सी क्षण हो वो आपको बात बैठ जावे बस उसी लिए बार बार सुन ऐसा बोलते थे कथा ब्रह्म हत्या करी न आगे हुए ब्रह्म बेता का बात सुन अब जम गया था नहीं तो करो सारी जिंदगी प्रायश्चित और कुमारी बल्ट कुमारी भट्ट जो बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बौद्ध के सब आचार्य और ये अकेला सबको हरा दिया वेदांत के आ एक गुरु को हराने से ब्रह्मत्या का पाप गुरुहत्या का पाप लगता है तो उसका शिष्य का क्या करना चाहिए मुंज अग्नि स्नान करना चाहिए उसने कर लिया क्यों क्यों तो सामने जो गुरु थे उन्होंने भी करने दिया वास्तव में सच्चा ब्रह्म होता तो थोड़े करने देते सच्चा जो ब्रह्म गुरु होता जिनको हराया वो ब्रह्म नहीं थे विद्वान पंडित थे पंडितों ने पढ़ाया उनको गुरु गुरु हुए पढ़ाने वाले अब गुरु को परास्त किया तो बोले फिर जल के मर जाने के प्रायश्चित कर। करो उन्हीं ने कहा कि प्रायश्चित करो फिर जल मरो आत्माविता गुरु होता ना था शिष्य की कभी कभी ऊंचाई देखकर योग्यता देखकर खुश होता ऐसा भी आता है तो गुरु शिष्य का शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ करते करते करते करते लड़का आता था गुरु गुरुजी सब के साथ शास्त्रार्थ करता था गुरुजी को हरा देता था गुरु पत्नी को बड़ा दुख होता था कि ये छोकरा कैसा कर लें ये आता है रोज उन्होंने पतिदेव को हरा देता वो तो हरा के जाता था गुरु जी उसको खिलाते फिलाते जा। फिर दूसरे दिन आए तो मायको हुआ कि ऐसे के साथ लोगों के बीच शास्त्रार्थ करते हो अपने वो तो नालायक शिष्य है बोले तेरे को क्या पता नालायक कैसे बोले आपके साथ शास्त्रार्थ करता है बोले पगली मैं जानबूझ के हार जाता हूँ उसका उत्साह बढ़ जाए मेरे को जो हरा लेगा तो दूसरे को हराने में उसको क्या देर लगेगी पंडिता नहीं को हुआ के ऐसा नहीं आप उनको हराओ जरा एक बार गुरु ने हरा दिया तो बोला क्यों हरा दिया ना तेरे को तो बोलता है गुरु जी मैं हारा तभी तो आपकी जीत हुई ना मैंने आपको जीत दे दिया तो गुरु पत्नी ने देखा कि तो बदमाश लगता है गुरु ने कहा नहीं बदमाश नहीं ये मेरे को समझता के प्रेम ऐसा है कि ऐसा हम आचरण करते जैसे गौड़ी मेरे को भेटा मारता है ये करता है तो बदमाश पड़े समझता कि साईं जिसमें खुश होते देखिए गुरु ने कुछ ऐसा किया बार बार हरा के जाता है और एक बार आपने हराया तो बोलता मैं हरा तभी तो गुरु जी आपकी जीत हुई ऐसा पंडिता नहीं सी हो बोले कि ऐसा नालायक शिष्य रोज आते जिते वैसा करते हो ऐसे शिष्य को शिक्षा होनी चाहिए कि वो नालायक नहीं है इसको शिक्षा का पात्र नहीं है तू जितना मेरी इज्जत बढ़ाना चाहती है मेरे को चाहती है प्रेम करते, उससे वो बहुत तेरे से कहीं आँखें उसको शिक्षाम देने की जरूरत नहीं है क्या गुरु ने कहे बीमार हो गए बीमार हो गए रोज आने जैसा तो गुरु गुरुजी बीमार है तो मेरे गुरु का क्या हो गए गुरु के बीमारी बोले गुरुजी आपकी जो बीमारी है आपका जो रोग है मेरे को हो जाए मेरे हो को हो जाए मेरे को और पंडितानी तो सोचती थी कि दवा लाऊँ ठीक करूँ वो तो तुमने तो लाभ मेरे को दे, दे। पंडितानी को हुआ कह रहे पंडितानी तो दवा लेने भी जानने का सोच रही थी भी। फिर पंडिता ने देखा तो एक में गुरु के प्राण खर्च कर देने वाला आदमी ये कितनी पुण्यशाली घड़ियां हैं गुरु गीता जैसे पवित्र शास्त्र का अध्ययन शुद्ध हवा खुला आकाश शिव तत्व का चिंतन आनंद लोग मजूरी करके मर जाते तो भी ठिकाना नहीं बेचारा सुख की सांस नहीं लेते और यहाँ कोई मजूरी नहीं क्या परेशान? कोई परेशान पड़ रहा है अभी थिएटर में धक्का मुके खाओ फिल्म में वो फिर भी इतना बलिदान देने के बाद भी ये सुख या ये पवित्रता ये गीत तो नहीं है तो बाजू लहर से आने ब्रह्म का संग करने मात्र से नहीं तो घर में होते तो क्या करते भी? चंडाल के घर की भिक्षा एक टाइम मिल जाए और ब्रह्मवेताओं वेताओं का सानिध्य मिल जाए सत्संग मिल जाए तो अन्य ऐश्वर्यों से अच्छा है हजार काम छोड़ के लाख काम करोड़ काम छोड़कर सत्संग आत्मचिंतन चाहे विष्णु भगवान की पूजा में रत हो लेकिन गुरु तत्व के ज्ञान के बिना सब व्यक्त मजूरी कर रहे हैं सब मंदिरों में वो करते होंगे शांति करवा मुलाकात से भ्रांति पैदा हो और शांति पैदा हो देश देशांतर लोक लोकांतर में भगवान की कल्पना हो ऐसे ग्रोह का तो प्रणाम भी नहीं करना चाहिए मरने के बाद भगवान मिलेगा फलानी जगह है अभी ऐसा करो वैसा करो सच्चे गुरु तो बोलेंगे तेरे दिल में तेरे पास खा वो तो और दूर कर लेते मूर्ख गुरु लोग कहते ना मूर्ख गुरु तो ईश्वर से और दूर कर देते बेवकूफ काम करो ना देवी ने उपासना करो ना गणपति नी करो ना यहाँ नहीं, नहीं करो नहीं समझे मूर्ख गुरु तो भगवान से और दूर कर देता है। देते हम ब्रह्माष्टमी की कल्पना करके लोग कल्पना का सुख लेते हैं देखो जी हम जैन हैं ये भी कल्पना है हम सिंधी हैं ये भी कल्पना है हम गुजराती हैं ये भी कल्पना है हा? हम मनुष्य हैं ये भी कल्पना है इन सब कल्पनाओं को काटने की कल्पना का नाम है हम ब्रह्माष्टमी जय राम जी के तो छोटी छोटी कल्पनाएं कट गई तो अहम ब्रह्माष्टमी की कल्पना कल्पना नहीं रहती ही अपना ब्रह्मत्व छलकने लगता है और मस्ती में आ जाते हैं तो वो कोई मस्ती विषयों की नहीं होती कल्पनाओं की नहीं होती लेकिन सारी कल्पनाओं को जहां से मस्ती मिलती है वो छोर हाथ में लग जाता है इसलिए रामतीर्थ बोलते थे कि जो सदैव देह में दे ऐसा चिंतन करता है वो अभागा देहधारी रहता है जो मुश्किल का मुश्किल का चिंतन करता है उसके ऊपर मुसीबतें और मुश्किलें आती लेकिन जो गुलाब की फूल की नाई मुस्कुराता रहता है और आनंदित शिवो हम और ब्रह्मानंदो हम का गीत गाता है वो शिव स्वरूप हो जाता है जैसा चिंतन करता है ना हम हैं तो चैतन्य लेकिन चिंतन करा जीवत्व का तो जीव हो गए चिंतन करते करते दृढ़ हो गया ना नाम का भी तो चिंतन दृढ़ हो गया ये भी तो कल्पना है आसाराम फलाना भाई मल्ह चंद गोबर भाई गणेश भाई मफतलाल छना लाल ये भी तो सब कल्पना है तो दो साधु जा रहे थे एक मियां भाई था और एक सन्यासी था नारायण हरि करत तो भिक्षा मिली लड्डू पोड़ी है वो मियां भाई ने देखा कि तो काफरों का है अपने वाला का तो है नहीं वो सन्यासी ने तो खा पी के अपना विनियोग करके पूरा उसने तो कुत्तों को दे दिया अब लगी भूख रात को सर्दी के दिन करवटे खाने लगा बारह बज गए उठा और मनी मन उसने अपना खिचड़ी बनाई कल्पना की बनाई कढ़ी और फिर खूब धमा धम करके खाने लगा जैसे बंगाली लोग खाते हैं महाराज आ गया हरा मिर्च सुसराटे लेने लगा आ, आ, आ, अरे पानी पानी पानी तो पानी, पानी पानी बोला तो सो सन्यासी जगह उसने बोला क्या बात है मुलाजी क्या बात है बोले कड़ी खाया उसमें मिर्च आ गई ये कढ़ी कौन दे गया बोले दोए तो कोई नहीं गया कल्पना की बनाई थी खिचड़ी और कड़ी बनाई उसमें हरी मिर्च डाली बोले पागल बेवकूफ कहीं के जब कल्पना का ही खाना तो देसी घी के लड्डू क्यों नहीं बनाना घड़ी और उसमें मिर्ची और फिर हाय हाय करना तो तुम्हारी कल्पना जहां से उठती वो है ब्रह्म तो मैं गुजराती हूँ ये मुश्किल है मैं परेशान हूँ मैं पापी हूँ ये कल्पना की अपेक्षा मैं ब्रह्म हूँ ये कल्पना करो तो वो कल्पना तुमको जहाँ से कल्पना उठती वहां पहुंचा देगी कल्पना तो है शुरुआत में ब्रह्म की भी तो भावना करनी पड़ती है कल्पना करनी पड़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं दो प्रकार के वेदांत में भ्रम दिखाए बताए एक होता संवादी भ्रम दूसरा होता है बच्ची बड़ी हो गई बड़ी चिंता है दहेज देने के लिए रुपया एक नहीं 10 बीस हजार रुपया कम से कम हो ऐसी चिंता में ग्रस्त खड़ा है एक साधु आ रहे नौ धारा आधार साधु महाराज ये भी तो कल्पना है नौधाराना आधार मारा बाप जी संतों ने वंदन प्रेम थी रे कोई संत देखा और हृदय उसका भर आया संत के पास फूटी कोड़ी नहीं है लेकिन संत के लिए मान था संत को देखकर उसकी कल्पना चल की श्रद्धा की किरण बाबा जी छोकरी बड़ी हो गई मेरे पास कुछ नहीं ऐसा बाबा बोले हम तो बेटा त्यागी है हमारे पास तो कुछ नहीं लेकिन एक बात हम कुछ दिन पहले इसी रास्ते से गुजरे थे और कोई ऐसा कोई चमकता हुआ हीरा था कोई पत्थर था कुछ था हमने एक छोटा सा ठीकरे से ढक दिया यहां से ठीक एक माइल चल और फिर बड़ का वृक्ष आता है उससे फिर दाहें चल दाए थोड़ा सा चलेगा तो एक पीपल का पेड़ खड़ा है फिर थोड़ा बाहे चल एक तलाव है तलाव के ठीक पूरा होते ही एक छोटा सा ठीकरा पड़ा होगा उस ठीकरे के नीचे हीरा पड़ा है ले ले जाकर अब भूखे को एक चपाटी रोटी भी मूल्यवान लगती है प्यासे को एक गिलास पानी भी बहुमूल्य लगता है निर्धन को एक हीरा और चला अंधेरी रात कल किसने देखी अभी से चलो फानस साथ में लिया एक माइल चला फिर वो पीपल का पेड़ आया फिर थोड़ा चला फिर का आया फिर पीपल का आया फिर तलाब भी आया छोटा सा दूर एक झोपड़ी थी और झोंपड़े की दरार से एक प्रकाश का कोई किरण कहीं पड़ रहा था पड़ रहा था प्रकाश का किरण तो वो उधर को चल दिया शायद वही हीरा हो तो तो ये तो देखा कि झोपड़ी का दरार से निकलता है किरण वो है हीरा की कल्पना से वहां पहुंचा फिर देखा कि उसके पास में वो ठीकरा पड़ा है दई मारा हो हीरा मिल गया तो संवादी भ्रम था ही, हीरे के करीब ले गया वो संवादी भ्रम धन के करीब ले गया वो तो उसको प्रकाश को जरा सी किरण को वो समझता था, था हीरा है लेकिन हीरे के करीब उसको बोलते हैं संवादी भरम और संसार में क्या है विसंवादी भरम है सुख नहीं है और सुख की कल्पना करके जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, पत्नी सुखरूप भास्ती है सत्ता सुखरूप भास्ती है लेकिन उसके पीछे सारी जिंदगी का सत्व तपस्या इज्जत आबरू देते अंत में कोई सुख नहीं हमने भी कल्पना की गुरुदेव मिले किसी ने कल्पना की कि कोई मिनिस्टर नेता मिले और हमको मिनिस्टर बनाए हमने कल्पना की कि गुरुदेव मिले और हमको गुरु बना दे तो हमारी कल्पना जो थी वो उसने हीरा दे दिया और उनकी कल्पनाओं ने जख मारने का दे तो राजा बनकर सुखी होने की भी एक कल्पना है और भगवान को पाकर सुखी होने की भी शुरुआत में तो एक कल्पना ही है लेकिन ये कल्पना शाश्वत के गीत गुंजा देती है और वो कल्पना वो माया के धके में धकेल देती ठीक है ना तो और कल्पनाओं की अपेक्षा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म को देखा नहीं पृथ्वी गोल है पृथ्वी गोल है यह कल्पना ही करनी पड़ती बच्चे को शुरुआत में लेकिन वो कल्पना करते करते लिखते जाता है फिर उसके विषय में गति करते जाता है तो उसके तत्वों को समझ लेता है ऐसे हम ब्रह्म है झूठ मुठ में भले तुमको अंदर से न भी विश्वास हो तभी भी मानते जाओ धीरे धीरे तो दूसरी मान्यताएं कमजोर होती चली जाएगी और हम ब्रह्म कैसे है इस विषय को जरा समझने की गति आ जाएगी तो ब्रह्म तो तुम वास्तविक में हो जीवत्व की कल्पना उड़ जाएगी तो जीव भाव की कल्पना जातवाद की कल्पनाओं ने हमारे ब्रह्म सुख को दबा रखा है अब वो हीरा जो था कुंडा से ठिकरी से ढका था तब तक लालटीन की जरूरत थी मारा धंडा अब हीरा को देखने के लिए लालटिन को खोलने की जरूरत थोड़ा है अब तो हीरा स्वयं प्रकाश है ऐसे ही जब तक बोध नहीं हुआ ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तब तक भावना करो कल्पना करो हम ब्रह्म हैं, हम असंग हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, और जब आवरण भंग हो जाएगा फिर हम ब्रह्म हैं, दृष्टा है ये सूचना और अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं रहेगी फिर अभ्यास का कांटा भी चला जाएगा देखो जो अहम ब्रह्माष्टमी की साधना करते हैं या भावना करते हैं वो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक होते कृत उपासक साधन भजन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया अहम ब्रह्माष्टमी सोचते ब्रह्मानंद को आने लग गया वे होते कृत उपासक उन्होंने उपासना किया हुआ है दूसरे होते अकृत उपासक जिन्होंने उपासना किया नहीं पहली भूमिका जिन्होंने बनाई नहीं और सीधा उनको मिल गया अहम ब्रह्माष्टमी का साधन तो अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि तो बोला लेकिन अहम् ब्रह्मास्मि बोलते जोर ब्रह्म पर नहीं है जोर तो अहम् पर रह गया तो अहम् पर जोर रहा भीतर से लेकिन सुख तो ब्रह्म में है तो ब्रह्म में तो गति हुई नहीं